ऐसे जिनसे विरोध करने वाले व्यक्ति हैं वो नराम लग हैं समाज में बहुत से लोग दुष्ट ठक चोर सागंटी सब इस प्रकार के हैं वो ढूंढते रहते हैं किनको ढूंढते रहते हैं जो कोई साधु सज्जन मिले सदाचारी मिले धर्मपराण व्यक्ति मिले विश्वास करने वाला व्यक्ति मिले तो बात ये ठीक है इसको हम ठग लेंगे इसका सामान करा लेंगे इससे हम लड़ लेंगे इसका छीन लेंगे ऐसे करके ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग ये है ये चोर डाकू भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जिनके के पास बंदूक, तलवार शक्ति पहले ही सभी दूसरे के ऊपर पहले हमला करने को तैयार है उनसे बचे रहो दूर रहो उनके पास जाते स्वभाव उनका है इस प्रकार तो ऐसे जो है स्वभाव के व्यक्ति है वो नराम तक कहलाते हैं वो भी निशाचक स्वभाव तो कहे दुर्मुख और स्वरूप देवान तक मनोजहारी नराम तक और फिर फट अतिकाय अतिकाय के माने जिनका शरीर बहुत विशाल माने जो देहाभिमानी है जो अपने शरीर में ही अभिमान रखने वाले हैं और अपने शरीर को खूब खिला खिला करके मोटा ताजा शक्तिशाली खूब बनाने में सारे जीवन लगे रहते हैं वे जो अतिकाय का माने शरीर अतिकाय माने शरीर में अत्यधिक प्रीति रखने वाले और बड़े शरीर को अपने शक्तिशाली बनाने वाले और अकम्पन अकंपन के माने वो लोग ऐसे निशाचर जो दूसरे लोगों को बद करें हत्या करें सामान चुरा दूसरे लोगों को रोते देखे तो भी उनके मन में दया ना ऐसे निर्दयी जो व्यक्ति होते हैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले ऐसे भी निशाचर हैं और उनका नाम अकंपन है अब ये देखो पता लगता है कि निशाचरी लक्षण कौन कौन है और कौन कितने कितने प्रकार के निशाचर होते हैं निशाचर के माने जो हमारी दूषित प्रवृत्तियां हैं अधर्म की प्रवृत्तियां हैं दुर्गुणों की प्रवृत्तियां वही सब निशाचरिया लेकिन तो वो वृत्ति अगर व्यक्ति छोड़ दे तो वो निशाचर उसने से उसके हृदय से निकल जाए तो फिर वो मनुष्य बन जाए अगर वो देवता का आवाहन करे उसके हृदय में देवतावास करने लगे तो वही व्यक्ति देवता कहलाने लगे वही मनुष्य अगर भगवान का भक्ति करे ज्ञान करे चिंतन करे और तो भगवान की भक्ति आ जाए परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो वही भगवान स्वरूप हो जाए कर तो है। कहते है तो हैं कि ये सब जो है ये अकम्पन भारी ये है और फिर अपर महोदर अपर मन दूसरे दूसरा एक और महोदर उदर के मन पेट महोदर मन भारी पेट इसका बहुत खाने वाला ये महोदर तो बहुत खाने वाला यह भी निशाचरी प्रवृत्ति चाहे भले ही हजम हो जाए लेकिन बहुत खाएगा तो निशाचर बहुत खाने के परिणाम क्या होता है कि तमोगुण बढ़ता है तमोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा तमोगुण के लक्षण क्या है आलस्य निद्रा जमुआई और फिर जो है मूड़ता चढ़ता बुद्धि का काम न करना यह सब उसके परिणाम है लक्षण तो इसलिए यह भी निशाचरी प्रवृत्ति हम बहुत बहुत खाया और आने आने लगी आलस लगा तो तो तो कि आ कोई कि कोई कितना अच्छा है, खाते है, खाते है, हैं हैं हैं हैं सोते सोते उसको ही लेकिन है निशाचर साइ आदमी तो बड़े, बड़े देवता मैंने रावण ने कहा कि इतने और क्या नाम गिराम ऐसी और बहुत से निशाचर हमारे जो साथी थे वो सब मारे गए परे समर मई सब रणभी ऐसे ऐसे रण भीर मैंने युद्ध करने में बड़े कुशल तो सुन दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण खान रावण ने जब इस पूरा इतिहास सुना दिया तो कुंभकर्ण जो हो सुन दस कंधर वचन तब रावण की ये बातें सुन करके कुंभकर्ण कुंभकरण बहुत दुखी हुआ बिलखान कर बिलखने लगा कि हाय हाय हाय हाय तुमने ये क्या किया तुमने ये क्या क्या ऐसे करना बिलखना कहलाता है अरे तुमने तो बड़ी गलती की क्या की आगे कहता जगदम्बा ये बिलखने का ये शब्दावली है क्या जगदम्बा हरियाण अब सटा अध कल्याण हरे तुम तो जगत जनमी माता का तुम तुमने बहुत बड़ी गलती की अब तुम चाहते कल तो आप कल तुम हो कल्याण तो अब कहा कल्याण कुंभकर्ण रावण को समझा चुकी अब कुंभकर्ण का नंबर आता वो भी समझाता है उसने समझाना शुरू किया पहले काग देखो तुमने बड़ी सटता की अब सटता क्या की है मन दृष्टता तुमने क्या की है कुंभकर्ण समझाता देखो ये ये दुष्टता तुमसे हुई है भल न की नए निश्चर अब मोहि आय जगा का जमु त्यागे अभिमान बजऊ राम हुई हई कल्याण है दस शीष मनु जर गुनायत जाके के हनुमान से पायक आई बंधु की न कुमो सुनाई आई कीभु विरोध ते देवक सेवा बिरंच सुर जाके सेवक नारद मुनि मुहि ज्ञान जो कहा तो ही समय निर्बहा अब भर अंक भेंट मुहिभा लोचन सफल कर श्याम का सरसी लोचन देखू जाय तापत्रोचन राम रूप गुण सुमिरता मगन भय छन एक ब्राह्मण मांगे कोटि घट मदर महेश रामचंद्र राम की जय पवन सत हनुमान की जय भलो भाई सब संतन की जय तो कुंभकर्ण कहता फल नकीन निश्चरों के राजी राजा समस्त निशाचर उसे वंदना करते हैं सब उसे अपना राजा मानते हैं तो निशाचर है जैसे दस सरदार होता है डाकु है उनमें डाकुओं में सरदार होता है राजा की तरह से होता है ऐसे ही जितने भी चोर है बदमाश है गिरोह चोरों का है तो उनका एक सरगना होता है राजा की तरह होता है तो इसी करके ये है, जो है, इन सब के निषाचरों का राजा है तो उसे संबोधन करते कहते तुम निशाचर राज होकर के भी तुमने ये गलती कर दे सारे निषाचर जितने हैं वो तुम्हारी शरण में है तुम्हारी रक्षा में है और तुम्हें गलती करोगे तो तुम्हारे अधीनस्थ जितनी प्रजा है निशाक्षर उनका क्या होगा उनका सबका विनाश हो जाएगा इसलिए निशाचक राज होकर भी तुमने सही काम नहीं किया अब का का। अब तुमने आकर तो क्या नकीन जगह तो बहुत लेट हो गया मारे जब तुम चले थे सीता जी का हरण करने के लिए उसी समय मुझे तुम बताते अब मुझसे पूछते तो सलाम से भी ले लेते हम तो भी तुमको कुछ बताते हैं कि तुमने हमको जो जगाया बहुत देर में जगाया और इसके बीच में तुमने बहुत बड़ी गलती की उस गलती का सुधार अब यही है कि तुम जो अब भी अपने विचार को बदल दो अजहू त्याग त्याग अभिमाना और भज राम हुई कल्याण क्या तो अब भी तुम अपना अभिमान छोड़ दो और भगवान का भूजन करो उनकी शरण में जाओ तुम्हारा कल्याण होगा तुम्हारा कल्याण होगा तो तुम निशाचर वंश बना रहेगा नहीं तो सबका तो समाप्त करके इतिहासकार जो है वो अपना अनुसंधान कार्य कर रहे हैं की हैं, इनकी बात नहीं कहते हैं। जो कोई भगवान राम हुए हैं या रावण हुआ है तो वो सब पता लगाते हैं शोध कार्य करते हैं समाज शास्त्रों को भी देख करके ऐतिहासिक कथाओं का पता लगा करके स्थानों का पता लगा करके जो इतिहास के शोध के जो सूत्र हैं उनके द्वारा जो पता लगाते हैं तो उनको मालूम हुआ कि रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो वैसे तो आर्यों में से था और अपने वेदों शास्त्रों का उसने बाल्यकाल में सब अध्ययन किया था यह सब जानता था वो लेकिन उसके बाद में फिर उसने एक राक्षस संस्कृति का विकास किया राक्षस कैसे बना रक्षा से राक्षस बना रावण ने देखा कि समाज बहुत बड़ा समाज जो है अंधविश्वास में चला जा रहा ईश्वरी सबको मानतेष्ट हुए दुर्बल हो रही है वर्ष में ये भगवान के आश्रित रहकर के जीवन अपना बर्बाद कर रहे हैं तो उनको बचाने के लिए उसने एक रक्षक संस्कृति बनाई इनकी रक्षा करो तो उसने रक्षा की उन सबको इकट्ठा किया लोगों को बहुत लोगों को कहा कि देखो तुम बेकार के पड़े हुए हो तो अपने भगवान की भक्ति कर कर अपने आप को कमजोर बना रहे हो तुम दुर्बल बन हो शक्तिशाली बनो और अपना बचाओ अपने बचाओ, बचाओ को नहीं तो ये ये भांतियाँ समाज में इन्हें बड़ा फैला रखी बहुत से मुनियों ने और ऋषि जो कहलाते हैं इनसे अपने आप को बचाओ तुम लोगों ने कैसे बचाओ है कहा है की शक्तिशाली बनो और अपने अपने ये देखो कि शरीर खुद को शरीर हाँ भाव में रखो भौतिक समृद्धि को अपनी बढ़ाओ समृद्धि में धन संपत्ति इकट्ठी करो परिवार इकट्ठा करो राज्य प्राप्त करो इसके लिए बलिष्ठ बनो जब तक ये नहीं करो उत्साह नहीं आओ तब तक तो कैसे होगा तो लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो बिलकुल ठीक कहते हो हम आपके साथ में है बोलो क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए जब तो सब लोग इकट्ठे होकर खोकर सम्मिलित होते गए लोगों को बहुत अच्छा लगा जब अच्छा लगा तो ये ये ये जो थे थे हैं जिनकी रक्षा रक्षा हुई थी वो सब राक्षस राक्षस के के है इन्होंने तो अपनी रक्षा की तो जा है और तो ये संस्कृति कैसी थी अवैतिक संस्कृति वेद विरुद्ध तो संस्कृति वेद में यह सज्जन बनो साधु बनो परोपकारी बनो उदार बनो सबके साथ सहयोग के साथ, साथ रहो प्रेम भाव के साथ में रहो अपना अपना परिश्रम करो परिश्रम के अनुसार अपने अपने विकास को को संस्कृति और इसके विपरीत जो जिनको भी कहते हैं की राष संस्कृति पैदा हुई इनको क्या हुए की भौतिक समृद्धि इकट्ठी करो बहुत धन इकट्ठा करो बड़ा बड़ा परिवार करो बहुत शक्तिशाली बनो और अपना यह सब करने के लिए अगर दूसरों को मारना पड़े काटना पड़े युद्ध करना पड़े नाश करना पड़े तो उसमें संकोच मत शक्तिशाली पुरुषों को करना ही पड़ता है तो ऐसे करके रावण जैसे है राक्षसी संस्कृति का प्रवर्तक था मनुष्य ने प्रारंभ की अब संस्कृत पढ़ गया ये तो ठीक है कहा कि ये तो तुमने अच्छा किया संस्कृति बढ़ाई बड़ा परिवार कर लिया कुंभकर्ण ने इस प्रकार के हो गए उनके राजा तुम बन गए ये तो बहुत अच्छा था लेकिन तुमने जो इनका विरोध किया ये भगवान राम का सीता जी का विरोध किया अच्छा नहीं किया जितने गलती हो अब भी तुम उनसे शि कर लो कल्याण है क्योंकि अब के समय आ गया कि है तो रघुनायक तो आप तो ये सोचो रामुष्य क्या, क्या है, राम, ये क्या है? ये नहीं हो सकते। तुम्हारा चल गया देवताओं के ऊपर तुम्हारा बल चल गया लेकिन ये मनुष्य मनुष्य नहीं है तो परमात्मा ही है मानो चाहे न मानो लेकिन परमात्मा तो यही है, है। तो और वो परमात्मा पर शक्तिमान है उसी ने उतार ले लिया तो पूछता है से, से पूछता है, क्या तुम ही बताओ कि ये ये जो है ये, जिनको तुम ये कहते हो कि ये राम मनुष्य है मनुष्य है ये तो ये क्या मनुष्य है इनको भगवान नाम को कहते हो कह कि जाके हनुमान से पायक जिसके सेवक या दूत जो है जिसके हनुमान जैसे हो तुम क्या समझते हो तो मनुष्य किसी मनुष्य के ऐसा दुख तुमने देखा कि तुम्हारे नगर में घुस आवे और तुम्हारे किले के भीतर और तुम्हारा लंका नगरी को जला दे और तुम उसको पकड़ न पाओ तुम्हारे ऊपर तुम सबको तुम मार खा गए होते इनका तुम्हारे सामने कोई पल न चलता लेकिन जब ये आकर के रात हनुमान तुम्हारा आकर के नगर जला गया तुम स्वयं बता रहे हो कि आया उस जगह जला गया जला गया तो इनको तुमने समझ लो ये, ये सब ये राम मनुष्य मात्र नहीं है मानवीय शरीर बुराई की, की, की। खा काम किया क्या ये पता नहीं मोईन सुनायी ये बात तुमने पहले मुझे नहीं बताई पहले बताते जब तुम सीधारण करने जा रहे थे यह शुक्र का नाथ काटी गई उस समय जब ये मारे गए कहा तो अब मुझे, अब तुमने के मुझे क्या जगह तो बहुत देर हो गई पर तुम्हें तो सुना ये ही आई पहले आकर के तुमने इस ये सफाते नहीं बताई क्या हो गया अब क्या करना तुम जा रहे हो पहले बताते तो कहता भी की तुम पहले बताने से क्या होता क्या करते तुम की ने ही देवक सुरजा के सेवक हम तुमको तुमको अगर पहले होता, तुमको ये पहले होता ये समझा देते कि तुम जिससे करने जा रहे हो या कर रहे हो वो साधारण व्यक्ति नहीं की ने ही देवक तुमने उस देवता का विरोध किया है तब संबोधन है रावण के लिए क्योंकि तुम राजा हो स्वामी हो इस समय इसलिए मैं तुमको बताता हूं कि तो देखो वो भगवान जी राम जी ये है तुमने उनका विरोध किया है कि शिव ग्रंथ सेवक, जितने भी देवता है और, और शंकर जी ये भी जिसके सेवक हैं जिसके अब देखो अब कर लो तुम्हें ये तो हर कोई समझाता रह रहा हो तो कहा कि तुम देखो जिसके शंकर जी ब्रह्मा जी जिसकी सेवा करते हैं वो उनके, उनके उनसे तुम विरोध कर रहे हो सभा तो रावण से समझाने का ही था और कुंभकर्ण भी यही बात को समझा रहा है कि हम लोगों को जो इतना बल प्राप्त हो गया वो ब्रह्मा जी के बल से हो गया शंकर जी के बल से हो गया उन्हीं के बल से हमको इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई इतनी विजय प्राप्त हो गई तीन लोगों के स्वामी हो गए और ये ब्रह्मा विष्णु जो जितने जो तो हमको जिन्हों को बरदान देने वाले थे वो स्वयं ही परमात्मा उसके सबसे बताइए अगर मान लो उससे विरोध करोगे तो गणपति के साथ लगा दो ये तुम्हें शंकर जी तुम्हें बचा सकते हैं ब्रह्मा जी तुम्हें तो बैठा सकते है? ये इसकी पूजा कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं जिनका जो तो स्वामी वो अपने वो स्वामी को देखेंगे कि तुमको देखेंगे तो मैं नहीं बैठा सकते जा के सेवक अब इसी कहते हैं देखो एक बात और थी कि नारद मुनि मुनिमोहित ज्ञान जो कहा कहते हैं तो वही समय निर्मा इसके अतिथि तो भी बात है समय निर्वाह मैंने समय चला गया बार बार इसी कहता तुमने तो मुझे पहले जगाना चाहिए था आई तो ने तो कहते कहते ये देर हो गई तुमको कहते हो तो वही समय निर्वाह समय पर आपका समय निकल गया तब तो बताने से क्या होता नहीं तो पहले बताया होता तब तो बताते नारद जी ने भी मुझको पहले ज्ञान दिया ज्ञान के माने और ज्ञान कुछ नहीं भविष्यवाणी नारद जी बता गए नारद जी का तो भविष्यवाणी करना काम ही बनता है और इधर की बात उधर बताना उधर की बात उधर बताना जैसे कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं होते नहीं लिया था उसके पहले पृथ्वी जब रावण के अत्याचार में बहुत ब्याक हो गई और वो गौरव धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई तब तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया वो सब इकट्ठे हुए शंकर जी उसमें भी आए इंदिरादी देवता भी उसमें आए और उसमें सब लोगों ने मिल मिला करके ये निश्चय किया कि जिस जो हमारा स्वामी है परम उसकी प्रार्थना करनी चाहिए और तो वही हम लोगों की सहायता करे कभी पृथ्वी का भार रख सकता है तो सभा में भगवान से प्रार्थना की और तो भगवान ने फिर उधर से आकाशवाणी भी की और ये भी कह दिया कि हम उतार लेंगे और पृथ्वी का खार प्रण कर तो वो सभा में नारद जी भी थे नारद जी ने भी सब देखा कि प्रार्थना कर रहे हैं भी देखा भगवान की की हुई तो नारद जी रिपोर्टर की तरह से, से उन्होंने रिपोर्ट नोट की। और, और कहा पहुंचे जा करके कि उस समय विशाला नाम की एक नगरी थी कुंभकर्ण उन दिनों में चल रहा था सोया नहीं था, था। तो उन दिनों नगरी में वो कुंभकर्ण वहां पर था और वो तो जब एक गाँव जाता था एक नगर एक गांव से चलता था तो उसके साथ जितने प्राणी थे सब खाता पीता चल, चला जाता था वैसे मुख्य रूप से जब बराबर बड़ा, बड़ा पैसा मिलता था तो एक कौर उसको लगता था और तो खाता वाता जब चलते चलते विशाला नगरी में पहुंच गया था तो उसे वहाँ बहुत भोजन वोजन मिला तो जब इस समय वहाँ मास्क रहा था तो नारदी वही पहुँच गए तो मकान के पास जाकर पूछा जा तुमकर्ण तो मैं हाल मालूम है श्रोताओं की सलाह चल रही थी अच्छा क्या खबर है वहां की क्या हो रहा था कि उन देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने भगवान दे दिया है दे देवताओं दे को कह दे दिया कि हम अवतार लेंगे और पृथ्वी का भार भारत करेंगे और तो सब निशाचरों को मारेंगे जन दर तो मनु शुद्ध सदेशा तुम्हें लाद करी नरवेशा अंसन सहित मन जवतारा ये सब आकाशवाणी हुई है तो इसके माने है कि आप तुम लोग बचोगे नहीं तुम्हारा कार आ रहा समय आ रहा बता दिया नारद जी ने कहा देखो कि जब ये समय आवे कि तुम जब सो रहे हो और तुम्हारा छह माँ की नींद अपने आप जब तुम्हारी नींद खुले तो कोई बात नहीं और अगर तुम्हारी अपने आप नींद न खुले कोई तुम्हें दूसरा जिसमें जगावे बीच में तुम्हारी नींद तोड़ दे तब समझ लेना कि और तुम्हारे निशाकर दंश का अंत आविष्यवाणी बता दे तो उसकी तैयारी तो विनाश करने की मारने, के लिए तैयारी और उसके बाद ये भी था, अब तुमने वही किया हमारी पूरी नहीं हुई तुमने बीच में जगाया इसके बाद नारद की बात उसके माना सत्य हो गई हमने समाप्त हम बच नहीं सकते न तुम बच सकते न हम बच सकते और ये सब जितने महोदय इत्यादि मारे गए ठीक ही मारे गए कारा गया अब तुम बस समझ लो कि ये जो है जिन भगवान ने आकाशवाणी की थी नारदी बता दें, ने उतार लिया है अब कोई कहीं बचने की कोई गुंजाइश नहीं है <coughs> रावण ने भी कहा अब यहाँ पे कथा नहीं आती तुलसी रात ने बढ़ाया नहीं लेकिन रावण ने कहा कि भाई जो तुम कहते हो तो बिल्कुल ठीक बात है वो अंत तो कभी ना कभी आ नहीं था हमको भी शाप था भविष्यवाणी थी अन्य अन्य लोगों ने हमको भी बताया था हम भी जानते थे कि कभी ना कभी अंत होगा तो अंत कार अब आ गया है अब आ गया है, गया है। अब हम लोगों को दीरता से उसका सामना करना चाहिए बस हो क्या है ना? कोई भागने से काम नहीं चलेगा कुंभकर्ण ने क्या किया कि अब भरे अंक दे गई अब कुंभकर्ण कहने लगा रावण से आओ हम तुम खूब मिलने प्रेम पूर्वक और ये हमारी तुम्हारी भेंट अंतिम भेंट है हुँ? अब तो तुम्हारी मुलाकात तुमसे दोबारा होगी नहीं अब इसके बाद हम भी जाएंगे और उनके भगवान के सामने युद्ध करने के लिए और हम युद्ध करना तो कम और उनके दर्शन करने के लिए ज्यादा जाएंगे तो पूर्व कर्ण जो है वो हो ये भी भगवान का युद्ध जरूर करता है जरू जरूर करता है लेकिन ये जान करके निशाचारंथान्त आ गया है और वो समय आ गया जबकि हमको भी मर नहीं है अब जीवित हम रह नहीं सकते मरेंगे दूर दूसरे को भगवान का उसके हरे विश्वास है, रावण के अंदर में भी परमात्मा का विश्वास है लेकिन शंका को रहता रहता है अच्छी तरह से मिलो और लोचन सफल करके बाद हूँ और फिर वहां पर अपने नेत्रों को सफल करूंगा कि मैंने भगवान के दर्शन करूंगा उनको देखेंगे कैसे भगवान के श्याम दात सर सूर्य लोचन श्याम दात भगवान का श्याम बल शरीर और कमल जैसे उनके सुंदर नेत्र देख करके जीवन सार्थक हो जाएगा धन्य हो जाएंगे हम जाकर उनके दर्शन करेंगे देखो जाए ताप मोचन और जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं उन भगवान के दर्शन सही दुशी ताप सब विनाश कर देने वाले है परम शांति सुख देने वाले है भगवान उनके हम दर्शन करेंगे जाकर के उनके साथ में कौन सुमिरत, मगन एक। तो ऐसे कहते कहते अब उसी रात ने तो संक्षेप में लिखा बहुत प्रशासन नहीं कर सकते लेकिन तुम कुंभकर्ण ऐसा चला हाँ कैसे, हा, कैसे सुंदर भगवान है धन्य है भगवान को और उन्होंने कृपा की हमने शासनों के ऊपर हम सबको बद करके मुक्त करने के लिए भगवान आ रहे हैं और अब हमारा भी समय आ गया आ हम भी जाएंगे भगवान से साफ छुटकारा पा जाएगा और भगवान हमारे ऊपर भी इसे बोलते चला जा रहा था अब वही ध्यान धरे हुए था, था। तो रावण ने क्या किया रावण ने सोचा कहीं ऐसा न हो ये भगवान का ध्यान करते करते जैसे विभीषण चला गया भगवान के शरण में वैसे कुमार भी चला जाए ठीक बोला जा रहा है इसका भक्ति होगी इसकी भक्ति जागृत होगी इसके <tohan> तो उसके हृदय में भैरभाव पैदा करने के लिए जाए जरूर भगवान के सामने जाएगा तो जाए लेकिन युद्ध क्षेत्र में जाए तो युद्ध करने के लिए युद्ध करता हुआ जाए उनके साथ विरोध करता हुआ उनके सामने जाए तो तो ठीक है तो ऐसा सोच करके रावण ने क्या किया रावण मांगे कोट घट मद और महेश रावण मांगे मन मजाए मां रावण के साथ सेवक कर मधुरा लाओ मधुरा लाओ घरों में खूब बदरा दे करके आओ और तमाम ऐसे लाओ लाओ काट कर माँस को खिलाओ तो रावण ने जब इस प्रकार ऐसी बोला तो इसलिए एक तो पुमकारों को खुश करने के लिए और दूसरे ये कि जब ये मांस खाएगा और बदलाव पिएगा तो इसकी बुद्धि जो है थोड़ा भगवान की भक्ति बताएगी मेरे भाव भगवान ऐसी आएगा और फिर जा करके युद्ध युद्ध करते समय मदरा पी करके जाए और पेट भरा हो तब तो युद्ध करते थे छह महीने से भूखा हो गया होगा आई भूखे जाकर के क्या युद्ध करेगा तो ये सोच करके रावण ने खूब को खिलाने के लिए तेल भर खिलाने के लिए कुछ भैंसे बैठेगा मार्स महेश भैंसे का मांस मारे बकरी वकरी का मूर्गी मुर्गी मास में ताकतें कितनी होती गाय के मास में कितनी ताकत होती भैंसे का मानस चक्रा खूब मजबूत जब खाए पेट तो में तो टिके भी उत्पादन तो भी मांस तो को, को हजम करने के लिए मदरा चाहिए ऊपर जब हजम हो मदुरा भी मंगाएगी ये दोनों का साथ मांस और मदुरा जो मांस खाएगा मदरा पियेगा जो मदुरा पिएगा तो अपनी मदरा को हो को हजम करने के लिए नशा उसको दुष्प्रभाव में पड़े इसके लिए प्रमाण खाएगा इन दोनों के साथ और कोई मदरा तो पिए और मांस न खाए खाए लौकी का साथ और पिए मदरा तो मर जाएगा उसका पेटेट आते वहां तो के साथ जल जाएगी तो ज्यादा दिन नहीं चल सकता उसको चाहिए कि मदुरा पिए तो मांस भी खाए के साथ और जो मांस खाए थे मदुरा भी पिए मांस खाएगा तो हजम नहीं होगा बिना मदुरा पिए दोनों साथ के साथ पदार्थ करता उसको कहते है उसको दोनों मंगाई जाती है मांस मंगाई जाता है मथुरा मंगाई जाती है दोनों चलाई जाती है और ये भी सूचित कर दिया मांस मदुरा इत्यादि जो है मादक पदार्थ निशाचरी लोगों के लिए साथ शास्त्र का कहने की जब उदार कथाओं के द्वारा जब ये उपदेश दिए जाते हैं तो उसमें यह भी है की जो मांस मदुरा खाने वाले है ये कुंभकर्ण तो की तरह से निशाचर है श्रावण की से निशाचर करसी संस्कृति है मान समय खाने वाले सब इनको क्या मिलेगी मनुष्य है कि देवता है यह सबने साझा सब अपना विनाश कर रहे हैं और सब विनाश के काल में जा रहे हैं अपनी बुद्धि नष्ट कर रहे हैं जीवन नष्ट कर रहे हैं ये सूचना ये मान समझरा व्यक्ति का उत्थान करने वाले विकास करने वाले नहीं है उसके व्यक्ति का विनाश करने वाले बस तो उसके आगे की कथा आगे चल सक्य बदा तो भाखला प्रयाचरूप निर्मलाम्ये काोषरहित सीराम जय राम जय जय राम, जे राम, जे राम। the okay.